ईश्वर के विषय में कल चर्चा प्रारंभ की थी कुछ ईश्वर को मानते हैं कुछ ईश्वर को नहीं मानते हैं मानने वालों के पास अपने कुछ आधार हैं वो क्यों मानते हैं कुछ विचारपूर्वक मानते हैं कुछ परंपरा से सुनते हैं हमारे पूर्वज ऐसा मानते हैं हमारा समाज ऐसा मानता है तो वो भी वैसा ही मानने लगते हैं और जो ईश्वर को नहीं मानते उनके भी अपने कुछ आधार हैं जिस तरह का ईश्वर प्रस्तुत किया जाता है समाज में उसके कार्य आदि बताए जाते हैं वो उनको ठीक प्रतीत नहीं होते उनके बहुत से प्रश्न होते हैं प्रश्नों का कुछ समाधान नहीं होता तो वो ईश्वर को फिर नहीं मानते स्वीकार नहीं कर पाते उन्हें प्रतीत होता है कि ये सब कल्पना है लोगों ने या कुछ धार्मिक लोगों ने मानतों ने इसकी कल्पना कर ली और इसको बस बना दिया उसका एक डर पैदा कर दिया ताकि समाज ठीक चलता रहे ईश्वर के भय से पाप पुण्य धर्म अधर्म से वास्तव में कोई ईश्वर नहीं होता है तो एक एक करके इन पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे ईश्वर है इस विषय में सबसे पहले हमें विचार करना होगा और फिर ईश्वर कैसा है ये धीरे धीरे आगे एक एक करके लेंगे तो कल जो बात आपके सामने रखी थी इस संसार में वस्तुएं बनी हुई हैं निर्माण हुआ है पूरे ब्रह्मांड का बड़े बड़े लोकों का और पृथ्वी आदि लोकों पर भी विद्यमान प्राणियों का उनके शरीरों का ये अद्भुत है ये चीजें बहुत विशिष्टता से बनी हैं इनमें बहुत बुद्धिपूर्वक रचना की गई है बहुत अधिक सामंजस्य है बहुत सूक्ष्मता से ये बनी हुई हैं ये अपने आप नहीं बन सकती इनका कोई बनाने वाला अवश्य है बुद्धिपूर्वक रचना है और वो किसी चेतन की होनी चाहिए हम मनुष्यों में से किसी ने इसको बनाया नहीं है मनुष्य जो चीजें बनाता है वो हमें पता लगती है लेकिन इनको मनुष्य बना नहीं सकता ना हम बना सकते ना अन्य बना सकते ना सब मनुष्य मिलकर के बना सकते और ना अन्य प्राणी बना सकते लेकिन ये बनी तो हैं तो बनी हैं तो इनका बनाने वाला कोई होगा एक केवल अस्तित्व मात्र में अभी हम विचार कर रहे हैं कि उसका कोई ना कोई बनाने वाला होगा तो ये बात मैंने कल रखी थी इस पर जिनको प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं ओम आचार्य जी इसमें एक सवाल उठता है फिर के कोई भी चीज जो बनी हुई है उसका बनाने वाला है तो फिर ईश्वर का जब चर्चा आता है तो उसको बनाने वाला कौन है ये मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है ऐसे जी। तो देखिए जो ये कथन किया जाता है कि जितनी चीजें बनी हैं उनका बनाने वाला है कोई जो चीजें बनी है अर्थात कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो न बनी हो इसको कई जने इस ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं कि कोई भी वस्तु है तो उसका बनाने वाला अवश्य होगा जो भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं जो भी चीज है उनका कोई ना कोई बनाने वाला अवश्य होगा जब ये बात रखी जाती है तो ये प्रश्न भी उठ जाता है लोग जो ईश्वर को नहीं मानते हैं नास्तिक लोग हैं वो ये भी प्रश्न करते हैं यदि सबको का कोई ना कोई बनाने वाला है तो फिर ईश्वर का बनाने वाला कौन है तो ये जो दूसरी प्रस्तुति है कि सब का कोई ना कोई बनाने वाला होता है इस सब का नहीं कथन करना होता है ये वक्ता का अभिप्राय भी नहीं है कि सब का बनाने वाला कोई ना कोई है तो फिर ईश्वर का भी बनाने वाला कोई होना चाहिए यहां अभिप्राय क्या है जो चीजें बनी है जो बनती है उनका कोई ना कोई बनाने वाला सबका नहीं जो चीजें बनती ही नहीं है उनका बनाने वाला कोई नहीं होगा इस पर पहला जो आक्षेप आता है नास्तिकों की तरफ से उनकी दृष्टि से एक बार विचार करते हैं। यदि सबका बनाने वाला कोई ना कोई है तो ईश्वर का बनाने वाला कौन है अब इस पर आस्तिक व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता है ईश्वर को भगवान को बनाने वाला कौन है उसको बनाने वाला कोई नहीं है हम क्या बोल देते हैं उसको बनाने वाला कोई नहीं है और तो पूछेंगे कि तो क्या वो अपने आप बन गया ईश्वर को बनाने वाला कोई नहीं है ये जब हम उत्तर देते हैं तो वो पूछेंगे पूछ सकते हैं कि फिर क्या वो अपने आप बन गया अब आस्तिक के मन में फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है वो क्या उत्तर दे कि हाँ वो अपने आप बन गया अगर यह बोल देता है तो वो मूल सिद्धांत खंडित हो जाता है कि जो चीजें बनी हैं उनका कोई ना कोई बनाने वाला होता है जो प्रारंभिक आधार था तो वो लोग फिर कहते हैं कि ठीक है अगर ईश्वर भी बना है और वो अपने आप बन गया तो संसार भी बना है वो भी अपने आप बन गया होगा वो तो नियम खंडित हो जाता है तो इसको देख करके फिर नास्तिक कहते हैं कि ये तो कोई आधार युक्त तो तर्क नहीं है कि कोई चीज बनी है तो उसका बनाने वाला भी कोई होगा तो इस तरह बोलना नहीं चाहिए कि ईश्वर को ईश्वर बन, को बनाने वाला और कोई नहीं है ईश्वर स्वयं बन गया बनाना ही नहीं बोलना होता है ईश्वर बना है ये नहीं कि ईश्वर स्वयं बन गया ये नहीं होता है बस दिखता है ये ऐसा नहीं बोलना है क्यों नहीं बोलना है उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा अभी कि ईश्वर तो बना ही नहीं है ईश्वर तो नित्य है इसलिए उसके बनाने वाले का प्रश्न ही नहीं उठता जो चीजें बनी हैं उनका बनाने वाला कोई होता है लेकिन जो चीजें जो चीजें बनी ही नहीं हैं उनका कोई भी बनाने वाला नहीं होता वो तो सदा से है उनको नित्य कहते हैं तो एक तो ये उत्तर हम उनको दे सकते हैं कि परमात्मा चूंकि बना ही नहीं है ईश्वर बना ही नहीं है इसलिए उसके बनाने वाले का प्रश्न ही नहीं उठता जो चीजें बनी है उन्हीं के बनाने वाले के बारे में बात होती है तो इस पर भी प्रश्न आ सकता है कि ऐसा क्यों माना जाए कि ईश्वर बना नहीं है जब ये सारी संसार की वस्तुओं को आप कह रहे हैं कि बनी हैं तो ईश्वर भी बना है ऐसा भी मान, मानना चाहिए ना आए तो आपने ये मान लिया कि ईश्वर बना नहीं है और इसलिए उसके बनाने वाला भी नहीं है ईश्वर भी बना हुआ हो सकता है ईश्वर बना नहीं है इसमें क्या कारण आप बता रहे हैं इसके लिए हमें उनको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि यदि हम ईश्वर का भी बनाने वाला कोई मान भी दें कह भी दें तो फिर उस पर भी यही प्रश्न आएगा कि उसका बनाने वाला कौन है जिसने ईश्वर को बनाया वो भी तो एक फिर वस्तु है उसको कौन बनाता है अब अगर हम पीछे पीछे चलते जाएंगे उसको और किसी ने बनाए कहते जाए कहीं अंत आएगा क्या प्रश्न का इसे कहते हैं अनवस्था दोष अगर हम कारण का कारण कारण का कारण तो पीछे पीछे जाएंगे कोई अंत नहीं आएगा इसका यह अनवस्था दोष है और ऐसा स्वाभाविक भी नहीं है कि पीछे पीछे हम चलते चले जाएं। एक जगह तो कहीं ना कहीं हमें रुकना ही होगा चाहे सौ पीछे पीछे जाकर के करें या लाख करें कहीं भी जाए लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें रुकना होगा क्यों रुकना होगा उसके लिए एक बात समझते एक तो ये देखें कि जो चीजें बनती हैं वो कुछ अवयवों घटकों से बनती हैं। पुस्तक बनी है तो उसके अवयव होते हैं पृष्ठ होते हैं कागज बनाए तो उसके भी अवयव होते हैं मिट्टी का ढेला बनाए तो उसके भी अवयव होते हैं परमाणु बनाए तो उसके भी अवयव होते हैं। जो जो चीज बनती है वो अवयव वाली होती है उसके घटक होते हैं होते हैं उसके सूक्ष्म सूक्ष्म कितने भी हो छोटे बड़े तो जो चीज बनती है तो वो कुछ अन्य वस्तुओं के संयोग से बनती है अन्य घटकों के मेल से बनती है जितनी भी चीजें बनी है तो कौन सी चीज बनती है कौन सी चीज नहीं बनती है इसका जब हम निर्धारण करते हैं तो जो अन्यों के संयोग वाली है जिसमें अवयव है घटक है वही चीज बनी भी होती है जिसमें घटक नहीं है उसके बनने की कोई बात नहीं होती ये बात इस सिद्धांत को दर्शन भी मानते हैं और आधुनिक विज्ञान भी मानता है। एक समय था जब वैज्ञानिकों ने परमाणु के को ही सबसे छोटी इकाई माना था वो इसको मानके चलते हैं कि एक मूल इकाई तो कोई ना कोई है जो कि अविभाज्य है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते जो निरवय है फिर बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन की परिकल्पना आई तो बोले ये भी तो इसके घटक हो गए फिर उनके भी और घटक आ गए वैज्ञानिक भी सिद्धांत इस बात को मानते हैं कि ये जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, इनका जो मूल उपादान कारण है जिनसे ये बनी है वो अंतिम चीज तो किसी से नहीं बनी भी हो सकती है अंतिम जो कण है वो किसी से नहीं बना हुआ होगा इस बात से वैज्ञानिक पूरी तरह सहमत है और इस सृष्टि का मूल कण क्या है परमात्मा को तो एक तरफ छोड़ दीजिए वो परमात्मा को नहीं स्वीकार करते सब स्वीकार नहीं करते विज्ञान से जिन उपकरणों से वो परीक्षण करते हैं उनसे वो परमात्मा सिद्ध नहीं हो सकता उन यंत्रों से लेकिन जो मूल चीज है प्रथम चीज है वो किसी से नहीं बनी होती इस बात को समझाने के लिए जो हम परमात्मा के संदर्भ में देखना चाह रहे हैं कि वो परमात्मा किसी से नहीं बना होगा उसको मैं प्रकृति वाले विज्ञान की दृष्टि से आपके सामने रख रहा हूं वो दूसरी जगह घटाते हैं जो उनका क्षेत्र है अभी कुछ समय पहले कई सालों से वो योजना चल रही है विदेश में एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बनी है सर्ण नाम कहते हैं जिसमें कुछ दिनों पहले आपने देखा था एक गॉड पार्टिकल के नाम से या बोसोन कंड के नाम से जो भी था वो उन्होंने कुछ खोजा था वो पूरा का पूरा कार्यक्रम प्रोजेक्ट किस बात को लेकर के है क्या खोज है वो मूल तत्व कि इस जगत का मूल कण क्या है मूल कण का मतलब है अविभाज्य कण जो किसी और से ना बना हो आदि कण मूलभूत कण जिसके टुकड़े नहीं हो सकते जिसमें अवयव नहीं है वो मूल कण क्या है इसकी खोज के लिए वो इतनी बड़ी प्रयोगशाला बनी जो किसी एक देश के बस की बात नहीं है एक देश ने की नहीं है वो बहुत सारे देशों ने मिलकर के उसको बनाया उसमें धन देते हैं और बहुत सारे देशों के वैज्ञानिक लगे हैं शीर्ष स्तर के शीर्ष शीर्ष स्तर के वैज्ञानिक उसमें लगे हैं बहुत बड़ी संख्या है भारत के भी बहुत सारे उसमें वैज्ञानिक है इतना बड़ा काम है ये और इतने बड़े काम का इतने वैज्ञानिक मिलकर जो काम कर रहे हैं उसका मूल प्रथम सूत्र क्या है वो इस बात को मान करके ये सारा प्रयोग कर रहे हैं कितने खरबों और डॉलर खर्च कर रखे हैं इतनी मेहनत पड़ रही है वहां पर इतनी ऊर्जा खर्च हो रही है कितने मनुष्य लगे हैं उनके कितने कितने वेतन हैं वैज्ञानिकों के बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं वेतन की आप कल्पना कर सकते हैं उनकी कितनी होगी लाखों करोड़ों के उनके वेतन होते हैं ये सारा खर्चा किस बात के लिए इस संसार के मूल कण को खोजने के लिए अगर वो ये मानते कि मूल कर्ण होता ही नहीं है टूटता ही जाता है टूटता ही जाता है तो फिर तो ये खोज करने की जरूरत ही नहीं थी इस सारा खोज करते ही नहीं वैज्ञानिक वो ये मान करके चल रहे हैं पक्का है उनको कि मूल कर्ण तो कोई ना कोई है ऐसा मूल कण जो किसी और कण से ना बना हो जिसके और अवयव नहीं हैं आदि कण ऐसा अवश्य है ऐसा हमारे दर्शन भी मानते हैं और वो सृष्टि के मूल तीन कण सत्वर स्तंभ को स्वीकार करते हैं हमारे शास्त्रों में जो मिलता है वैदिक परंपरा में मिलता है लेकिन कोई ना कोई मूल कण होता है जिसका कोई कारण नहीं होता अब वैज्ञानिक बाकी सब चीजों का कारण बताते हैं कि किससे बना हुआ है छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म इतने सूक्ष्म चले गए हैं कि परमाणु और उससे भी सूक्ष्म ये सब वो खोजते जा रहे हैं लेकिन फिर भी उनको यह मानना ही पड़ता है कि मूल कर्ण तो किसी से नहीं बनाए वो इस परिकल्पना को कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि अनंत तो वो भी किसी से बना है और वो भी फिर किसी से बना है और वो भी किसी से बना है ये जो अनवस्था दोष है इसको वो भी स्वीकार नहीं करते ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस भी कण को खोजेंगे वो भी किसी और से बना होगा जिसको भी खोजेंगे वो भी किसी और से बना होगा अनंत चलता रहे चलता रहे ऐसा वो भी स्वीकार नहीं करते कहीं ना कहीं तो रुकना है एक मूल कण तो होगा आज के इतने प्रबुद्ध बुद्धिशाली व्यक्ति भी इस निर्णय पे पहुंचे हुए तो ये कि ये बात हम इस संसार के बनाने वालों वस्तुओं के बनाने वाले पे भी लगा सकते हैं जिन चीजों से ये संसार बना है वो तो उपादान कारण कहलाते हैं जिनसे ये बना है और जो बनाने वाला है उस पर भी बात है पुस्तक को बनाने वाला कोई व्यक्ति है ठीक है उस व्यक्ति को बनाने वाला कोई हो सकता है यंत्र ने इसको बनाया तो यंत्र को बनाने वाला कोई हो सकता है यह परंपरा तो चल सकती है लेकिन जो मूल बनाने वाला है वो तो ऐसा होना चाहिए जिसको कोई नहीं बना सकता तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं कि इस संसार को बनाने वाला कोई ना कोई है मनुष्य तो बना नहीं सकते अन्य जीव भी नहीं बना सकते तो कोई ना कोई तो बनाने वाला है अब उस पर यह प्रश्न फिर से कर देना कि उसका बनाने वाला कौन है ये प्रश्न वहां नहीं हो सकता वो तो मूल कारण है और अगर कोई चाहे भी तो कितना भी पीछे जाए कहीं ना कहीं तो फिर उसको रुकना पड़ेगा जैसे भौतिक जगत में कण पर रुकना पड़ता है अंतिम कण पे यहां भी एक प्रारंभिक बनाने वाला तो कोई ना कोई होगा जो सबसे पहले बनाने वाला है प्रारंभिक है बस वही ईश्वर है तो जब वो है तो इसका मतलब है उसको वो बना ही नहीं है और उसको बनाने वाला भी कोई नहीं है अब जो लोग नास्तिक लोग इस बात को कहते हैं इतना प्रश्न उठा करके कह देते हैं कि सबको बनाने वाला है तो ईश्वर को भी कोई बनाने वाला होगा और जब हम कहते हैं कि ईश्वर को बनाने वाला तो कोई नहीं है फिर संसार को भी बनाने वाला कोई नहीं है ऐसा जब वो कहे कहें तो एक बात हमें यहां पर सोचनी है कि हमें इस सृष्टि की व्याख्या तो करनी है सृष्टि की व्याख्या आस्तिक को भी करनी है तो नास्तिक को भी करनी है अब नास्तिक आस्तिक पर यह प्रश्न करके कि ईश्वर को बनाने वाला चूंकि कोई नहीं है इसलिए ये ईश्वर को ही नहीं मानना है तो सृष्टि को बनाने वाला कौन है ये तो वो भी नहीं कहते इसका उत्तर तो उनके पास भी नहीं है वो जब ये कहते हैं ये अपने आप बन गई ये अपने आप तो और बड़ा प्रश्न है वो बच नहीं सकते इसकी व्याख्या के बिना वो ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें कुछ नहीं कहना है बस ईश्वर ने नहीं बनाया तो अपने आप बन गई ईश्वर का बनाने वाला कोई नहीं है इस पे जैसे उनको आपत्ति थी ये तो बहुत छोटी आपत्ति है और ये तो साधारण है कि मूल चीज का बनाने वाला कोई नहीं हो सकता लेकिन ये कहना कि ये अपने आप बन गए ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है ये तो बहुत हल्का स्तर है बहुत हल्का तर्क है कि अपने आप बन गए उत्तर नहीं है तो कह दिया अपने आप बन गए आप कैसे सिद्ध करोगे कि ये अपने आप बन गए जब हम संसार की इतनी वस्तुओं को देखते हैं ये अपने आप नहीं बनती बनाने पे बनती हैं जहां जहां बुद्धिपूर्वक क्रिया है वो बनाने पे ही बनती हैं तो इस विषय में भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि बनाने वाला कोई है अब वो कैसा है तो वो नित्य ही हो सकता है उसको कोई ना बनाता हो ऐसा ही हो सकता है ये एक स्वरूप हमें निर्धारित करना होगा तो आपके प्रश्न का ये उत्तर है आप पूछिए ओमाचार्य जी जैसे कि आपने कहा कि मतलब अंत में कोई ना कोई तो है जिसकी फिर खोज नहीं की जा सकती तो जैसे कि हम कहते हैं खोज नहीं की जा सकती तो फिर अलग अलग धर्मों के लोग और अल अलग अलग मजहबों के लोग जो क्यों पटक रहे फिर एक ही धर्म को क्यों नहीं अपनाते जिससे कि उसको खोजा जा सके जी देखिये ये जो हम कह रहे हैं कि परमात्मा की खोज नहीं की जा सकती ऐसा नहीं उसमें एक निश्चय पर हम निर्णय पर पहुंचते हैं कि जो मूल सत्ता है बनाने वाला मूल आदिकारण है उसको बनाने वाला कोई नहीं होगा और जड़ वस्तुएं तो अवयवों से बनती हैं इसलिए उसका कोई आधार है जो चेतन होता है वो अवयवों से बनता ही नहीं है निरवय है इसलिए उसको बनता ही नहीं है उसको बनाने वाला कोई नहीं है अब जो आपका प्रश्न है कि फिर इतनी भिन्न भिन्न मान्यताएं क्यों है परमात्मा के बारे में ये बात अवश्य है अगर परमात्मा का ठीक स्वरूप जान लिया होता प्रत्यक्ष होता जिनका तब तो ये सारी बातें नहीं होती क्योंकि परमात्मा को का प्रत्यक्ष तो सबको हो नहीं पाता है बाकी हम सुनी सुनाई बात के आधार पर करते हैं कुछ कल्पना के आधार पर कर लेते हैं वो बहुत बड़ा दोष है ईश्वर के मानने वालों में आस्तिक लोगों में और जो बहुत सारे नास्तिक बने हैं उनका भी कारण ये है वो इनको देखते हैं कि ये देखो कुछ जानते नहीं है और ऐसे ही कुछ ना कुछ कल्पना करते रहते हैं उल्टी सीधी बातें बोलते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ईश्वर बहुत से नास्तिक तो ये है जो मान तो सकते हैं ईश्वर को लेकिन जिस तरह का ईश्वर लोग में समाज में प्रचलित है बोले तो ऐसा ईश्वर तो नहीं हो सकता जिस तरह की बातें तरह तरह की है जो हम आगे धीरे धीरे देखेंगे ऐसा ईश्वर तो हमें स्वीकार नहीं ऐसे ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसा ईश्वर तो हो ही नहीं सकता अगर है तो वो फिर युक्ति होना चाहिए स्वरूप हमारे सामने धीरे धीरे एक एक करके आएगा तो अलग अलग तो बातें हैं उसके अंदर एक प्रश्न कल के ऊपर आया था जयवीर जी का बोलिए ओम प्रणाम आचार्य और मेरा प्रश्न था कि आपने बताया कि आस्तिक लोग कम पढ़े लिखे होकर भी भगवान को मानते हैं और नास्तिक लोग अधिक पढ़े लिखे होकर भी भगवान को क्यों नहीं मानते हैं? और वो अधिक शिक्षित हैं तो क्या शिक्षा परमेश्वर को जानने का आधार नहीं है बैठी मैंने कल एक बात रखी थी कि आस्तिक और नास्तिकों का यदि हम अवलोकन करें तो ईश्वर को न मानने वाले जो नास्तिक है उनमें पढ़े लिखे का स्तर अधिक है अधिक पढ़े लिखे लोग हैं और जो नास्तिक हैं, उनका अगर अनुपात देखें नास्तिकों में उसमें भी बहुत सारे पढ़े लिखे हैं लेकिन न पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे बहुत अधिक हैं प्रतिशत की दृष्टि से दोनों वर्गों में हम देखें तो तो इनका प्रश्न है कि क्या पढ़े लिखना ईश्वर को न मानना होता है या पर, परमात्मा को मानने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है और जो जिन्होंने मान, मान लिया है बिना पढ़े लिखे तो उन्होंने कैसे जान लिया ईश्वर को देखिये ये पढ़ना लिखना जो है ये आधुनिक शिक्षा पद्धति के संदर्भ में कहा गया था जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसको जो पढ़ते हैं विज्ञान को पढ़ते हैं जो भी आज की शैली है उसको पढ़े लिखे लोग ईश्वर को नहीं मानते कारण क्या है कि वो पढ़ते हैं लिखते हैं तो उनकी बुद्धि युक्ति तर्क से जुड़ी होती है वो कारण पूर्वक देखते हैं संगति देखते हैं विचार करते हैं वो यो ही नहीं मान लेते और उन्हें जब ईश्वर के मानने वालों में असंगतियां दिखाई देती है परस्पर विरोध दिखाई देते हैं तो उनका मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता है उनका मस्तिष्क इस तरह से विकसित हुआ है जो कारण कार्य संबंध को है लॉजिक को मानता है आधार होना चाहिए प्रमाण होना चाहिए यंत्रों से सिद्ध नहीं होता है तो दूसरे प्रमाण होने चाहिए नहीं तो उनका मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता और ये जो मस्तिष्क का विकास है इतने स्तर पे अच्छा है ठीक है तो इस आधार पर जब वो दूसरों को देखते हैं तो स्वीकार नहीं करते और जो ईश्वर को मानते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है वो परंपरा से सुनकर के मान लेते हैं समझ करके थोड़ा बहुत भले ही ना पढ़े लिखे हो आधुनिक दृष्टि से लेकिन वैसे सुन के समझ के कुछ उनको विश्वास हो जाता है थोड़ा बहुत जितना वो की युक्ति करते हैं मान लेते हैं और कई बातें विरोध भी होती हैं वो तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं विरोधी बातों को भी मान लेते हैं कि भाई धर्म का क्षेत्र है उसमें बुद्धि का दखल नहीं है और उनको बताने वाले भी यही बताते रहते हैं आजकल कि ईश्वर का मानना तो ये तो धर्म का मानना ईश्वर का मानना ये तो हृदय की बात है वहां बुद्धि नहीं चलती है बुद्धि विज्ञान में चलती है अगर आप बुद्धि लाओगे तो ये नहीं चलेगा तो इन लोगों ने ऐसा ही प्रस्तुत कर दिया कि बुद्धि की टांग मत अड़ाओ आप बुद्धि को मत लाओ बीच में ये तो है बस मान लो वो भी सोचते हैं कि चलो ठीक है मान लिया वो भी बुद्धि फिर नहीं लगाते उसमें विचार नहीं करते तो कुछ ऐसे है जो बिना पढ़े लिखे केवल सुनकर के मान लेते हैं ठीक भी मानते हैं वो बहुत से लेकिन गलत बातें भी मानते हैं और जो आस्तिक पढ़े लिखे हैं और फिर भी विपरीत विपरीत बातें मानते हैं तो उनके मन में ये घर कर गया है करा दिया गया है कि ईश्वर के बारे में बुद्धि धर्म के बारे में बुद्धि नहीं चलानी है तो बस ठीक है मानना, मानने की बात है वो तो हृदय की भावना की बात है इसलिए वो मानते रहते तो जो पढ़े लिखे लोग अधिक है विचारते हैं उनको ये स्वरूप स्वीकार नहीं होता है जो प्रचलित है अगर उनके सामने ठीक स्वरूप आए तो उनमें से बहुत सारे अधिकांश ईश्वर को स्वीकारने वाले बन सकते और इससे जुड़ी भी बात एक रखते हैं कि भाई संसार को ये बनाया है बुद्धिपूर्वक रचना है व्यवस्था है तो इसका बनाने वाला कोई होगा तो कुछ लोग इस पर तर्क करते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर की बनाई हुई चीजों में व्यवस्था नहीं है मनुष्य की बनाई हुई चीजों में व्यवस्था है आप अगर ईश्वर की बनाई हुई चीजें कह रहे हो तो ईश्वर तो मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान है आप ऐसा बता रहे हो अधिक शक्तिशाली है तो उसकी बनाई हुई वस्तुएं तो अधिक व्यवस्थित होनी चाहिए तो उसके लिए जैसे उदाहरण देते हैं कि जिन बाघों को मनुष्य बनाता है वहां पेड़ कैसे होते हैं पंक्ति से व्यवस्थित लगे हुए होते हैं जैसे बगल में क्यारी बनाई है बगीचा बनाया है फूल भी स्थान स्थान पर लगे हैं व्यवस्था दिखाई देती है और जंगलों को किसने बनाया है ईश्वर ने बनाया वहां व्यवस्था है अव्यवस्था है कहीं भी कोई पेड़ है कहीं भी टेढ़ा मेढा है कहीं अधिक है कहीं कम है कोई व्यवस्था ही नहीं है तो ये जो आप कहते हो कि जिसको मनुष्य ने नहीं, नहीं बनाया वो ईश्वर ने बनाया उनको तो वहां तो व्यवस्था होनी चाहिए तो व्यवस्था है मनुष्य पानी के लिए नहरें बनाता है नदियां किसने बनाई कहते ईश्वर ने बनाई कौन व्यवस्थित है नहरें व्यवस्थित है या नदियां व्यवस्थित है नहरें व्यवस्थित हैं उनके किनारे व्यवस्थित हैं पक्के रहते हैं नियंत्रित बहते हैं और पीछे बांध भी बना रखे हैं जब जितना पानी छोड़ना है छोड़ते हैं नियंत्रित रखते हैं और नदियों के अंदर जितनी बारिश हो गई सारा बहके आ रहा है कभी अधिक आ रहा है कभी कम आ रहा है कभी किनारे कट रहे हैं कभी नदी बहती भी इधर चली जाती है कभी इधर चली जाती है कहीं इतनी चौड़ी है कहीं सकड़ी है कहीं गहरी है व्यवस्था है ना तो नदियां परमात्मा ने बनाई व्यवस्थित है वो नहीं है मकान मनुष्यों ने बनाए पहाड़ किसने बनाए पहाड़ में गुफाएं किसने बनाई हम कहते हैं कि ईश्वर ने बनाई ईश्वर के मानने वाले यही बोल देते हैं ईश्वर ने बनाई तो गुफाएं व्यवस्थित होती हैं, घर व्यवस्थित होते हैं व्यवस्था किसमें है किस में? घरों में है नालियां ना... ना... रहती हैं, शौचालय नगार ये सब व्यवस्था रहती है तो बोले जिसको आप कह रहे हो कि परमात्मा ने बनाया इसमें क्या व्यवस्था है मनुष्य यदि मैदान बनाता है खेत बनाता है फर्श बनाता है तो सीधा होता है एक जैसा होता है और परमात्मा ने यह धरती बनाई है कैसी बनाई ऊबड़ खाबड़ बढ़ समतल है क्या ऊंची नीची कैसी बना रखी है परमात्मा ने और ले लीजिए उदाहरण मनुष्य पंखा बनाता है हवा चलाता है तो हवा कैसी आती है नियंत्रित आती है व्यवस्थित आती है कैसी आती है जैसी हमको लेनी है उतनी काम ज्यादा अरे हवा कौन चला रहा है परमात्मा चला रहा है इसलिए व्यवस्थित है अव्यवस्थित है कभी झोंका आ जाएगा कभी इधर से आ जाएगा कभी उधर से आ जाएगा व्यवस्था है मनुष्य अपने स्नानागार में नहाता है वो फुमवारा चलाते हैं ना ऊपर से उसके नीचे नहाते हैं शावर बोलते हैं वो व्यवस्थित है ना उसमें एक साथ आता है और परमात्मा जब शावर करता है तो बारिश जो करता है तो कभी मोटी कभी ऐसी कभी बर्फ गिर जाता है कभी कुछ होता है कहीं कम और कहीं ज्यादा और परमात्मा बुद्धिमान है व्यवस्था करता है बारिश करता है तो समुद्र में बारिश क्यों होती है धरती ही क्यों होती है और तो जहां आवश्यकता है वहीं तो होनी चाहिए ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न व्यवस्था के ऊपर भी आते हैं प्रश्न करेंगे उसका उत्तर हमें देना होगा कि ये जो चीजें हम कहते हैं परमात्मा ने बनाई वो परमात्मा ने बनाई तो कैसे बनाई कितनी बनाई वहां व्यवस्था है या नहीं है जब हम इस मूल सिद्धांत को लेकर चलते हैं कि जितनी चीजें बनी है वो व्यवस्थित है तो हमें व्यवस्था दिखानी होगी और नास्तिक दिखाएगा कि यहाँ व्यवस्था है तो हमें बताना होगा कि यहाँ व्यवस्था है या नहीं है और ये ईश्वर निर्मित है या नहीं है इस विषय पे आगे और चर्चा करेंगे प्रणवधन सभी को सादार अभिवादन ऑप्शन